भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवीता यथा व्याख्यातस्य सेश्वर पुरुषोत्तम इति नाम प्रसिद्धम् तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्धया अर्थवत्व ना दर्शयन निरतिशय अहम ईश्वर दर्शयति दर्शय उपर्युक्त ईश्वर का पुरुषोत्तम यह नाम प्रसिद्ध है उसका यह नाम किस कारण से हुआ इसकी हेतु सहित उत्पत्ति बतलाकर नाम की सार्थकता दिखलाते हुए भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं कि मैं निरत से ईश्वर हूँ यस्मा क्षर अतीतोहम अक्षरादपचोत्तम अत स्में लोके वेदे चथिता पुरुषोत्तम यस्मा क्षरमतीत अहम संसार माया अस्वस्थ्यम अतिक्रांत अहम अक्षरा अ संसार वृक्षबीजभूताकृष्टत ऊर्धतम वा अतः उत्तमत्वाद् अस्मि भवामि लोके च प्रथि प्रख्या पुरुषोत्तम इति मां मक्तजना विदु च काव्यासु नाम निबधनती पुरुषोत्तम अनेन अभिधारेन अभिगृहती क्योंकि मैं क्षर भाव से अतीत हूँ अर्थात अस्वस्थ नामक माया में संसार वृक्ष का अतिक्रमण किए हुए हूँ और संसार वृक्ष के बीज स्वरूप अक्षर से मूल प्रकृति से भी उत्तम अतिशय उत्कृष्ट अथवा अतिशय उच्च हूँ इसीलिए अर्थात क्षर और अक्षर से उत्तम होने के कारण लोग और वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ भक्तजन मुझे इसी प्रकार जानते हैं और कवि जन भी काव्यादि में इसी नाम का प्रयोग करते हैं अर्थात पुरुषोत्तम इसी नाम से ही मेरा वर्णन करते हैं अथ इदानिम यथा निरुक्तम आत्मा यो वेद तदम फलम उच्यते अब इस प्रकार बतलाए हुए आत्मतत्व को जो जानता है उसके लिए यह फल बतलाया जाता है मां सर्वभावे यो मच संमूढ़ो जाति पुरषोत्तम सर्विदति मर्व भारत यो मर यथोक्त विशेषण एवं यथोक्न प्रकारण असमूढ़ सम्मोहवर्जिता जानाति अयं अयम अहम अस्मी पुरुषोत्तम स सर्वविथ सर्वात्म इति है सर्वभूतस्थ भजति मामन सर्वात्मचितया हे भारत जो कोई अज्ञान से रहित हुआ पुरुष उपरयुक्त विशेषणों से युक्त मुझ पुरुषोत्तम ईश्वर को ऊपर कहे हुए प्रकार से यह जानता है यह पुरुषोत्तम मैं हूँ वह सर्वज्ञ है वह सर्वात्म भाव से सबको जानता है अथ सर्वज्ञ है और हे भारत वह सब भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को ही सर्वभाव से सबका आत्मा समझकर कर भजता है अस् अध्याये भगत तत्वज्ञानम मोक्ष फलम उक्वा अथ इदानी तत्स्तौती इस अध्याय में मोक्षरूप फल के देने वाले भगवत तत्वान को कहकर अब उसकी स्तुति करते हैं इति गुह्यतम शास्त्र मया नघ एत बुद्ध बुद्धिमान सारा कृतकृत भारत इतिद्द गुह्यतम गोप्यतम अत्यंतरहस्य किम तत्म यह गुह्यतम सबसे अधिक गोपनीय अर्थात अत्यंत गूढ़ है वह क्या है शास्त्रि गीताख्यम समस्त शास्त्र उच्यते तथापि अयम एवं अध्याय इ शास्त्र उच्यतेकरा सर्वि गीता अस््या सामसन उक्त न कव सर्वः च वेदार्थ इप्त तो यस् वेद स वेद विेदस सर्वरहमें वेद्य उत यद्यपि सारी गीता का नाम ही शास्त्र कहा जाता है परंतु यहाँ स्तुति के लिए प्रकरण से यह पंद्रहवा अध्याय ही शास्त्र नाम से कहा गया है क्योंकि इस अध्याय में केवल सारे गीता शास्त्र का अर्थ ही संक्षेप से नहीं किया गया है किंतु इसमें समस्त वेदों का अर्थ भी समाप्त हो गया है यह कहा भी है कि जो उसे जानता है वही वेद को जानने वाला है समस्त वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ इदम उक्तम कथित मया हे अनघ अपप एत यथा यथादर्शिताथम बुद्धवा बुद्धिमान सैद्भवे न अन्यथा कृतकृत्य च भारत हे निष्पाप अर्जुन ऐसा यह परम गोपनीय शास्त्र है मैंने कहा है हे भारत ऊपर दिखलाए हुए अर्थ से युक्त इस शास्त्र को जानकर ही मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है अन्य प्रकार से नहीं। कृत कृत्यँ कर्तव्य येन कृतकृत्यो सहत्यो विशिष्टजन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन यर्तव्य तत्सव भगवान भवद न्यकर्तव्य परसमें कस्चिटी अभिप्राय अभिप्राय है कि जिसने कर्ण योग्य सब कुछ कर लिया हो वह कृतकृत्य है अतः श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण द्वारा जो कुछ किया जाने योग्य है वह सब भगवान का तत्व जान लेने पर किया हुआ हो जाता है अन्य प्रकार से किसी के भी कर्तव्य की समाप्ति नहीं होती सर्वम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते च उक्तम। कहा भी है कि हे पार्थ समस्त कर्म समुदाय ज्ञान में सर्वथा समाप्त हो जाता है एतद्धि ति जन्म सामग्रम ब्राह्मण से विशेषतः प्राप्त तत्कृतकृत्यो ही अन्यथा। अन्यथाति मानव वचनम तथा मनु का भी वचन है कि विशेष रूप से ब्राह्मण के जन्म की यही पूर्णता है क्योंकि इसी को प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य होता है अन्य प्रकार से नहीं यत एतत परमार्थ ये एक पर मत् श्रुतवान्सी तत कृता भारत हे भारत क्योंकि तूने मुझसे यह परमार्थ परम सुना है इसलिए तो कितार्थ हो गया है इति श्री महाभारते सत शहस्राया सहिता वैयासिक्यापरमि श्रीमद्भगवीतासुप्नसु ब्रह्म विद्यार्जुन संवादे पुरषोत्तम योगोनाम पंचदशोध्याय